विचार चल रहा है पक्ष के ऊपर ही वेदाध्यन सर्व है उसमें यदि आप जोड़ देते हो कम, तो सिद्ध दोष दिया अनुमान प्रयोग में गुरुदिन के अध्ययन पक्ष जोड़ देते हैं उस स्थिति में क्या हो जाता है तो गुरु परंपरा वेद प्राप्त किया था गुरुकल्प ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्मणों जीव विशेष जीव विषय जो ब्रह्मा जी उनप्त प्रबुद्धव कल्पांतर अनुभूत वेद स्मरण उन्होंने कल्पांतर में अनुभूत वेदों का स्मरण करके ही पहले गुरुओं से पढ़ा उन्होंने पढ़ करके पुरुकल्प में उनको जो भी वेद का ज्ञान था उस विदि काल में स्मरण करके कर रहे स्मरता है आप ये नहीं कह सकते न वेद से करता रहो ब्रह्म को स्मरता है यह विद्ध होता है स्मरणा न प्रवाह अविच्छेद नहीं रहा ना ये प्रवाहिदाता यथाधाता पूरा अकल्प्य धाता यथापुर अकल्प अकल है तो वो जो है अविच्छेद को बता रहा है केवल कर्तृत्व तो भी नहीं हुआ ऐसा पूर्व पक्षी कहता है प्रवाह का अविच्छेद ज्ञापन हो रहा है उससे होने मात्र से अविच्छेद ही रहेगा इति क्योंकि रहेगाक्य सदृश वाक्य ज्ञान निरपेक्ष कर्तृत्व किस वो कहते हैं नवीन कोई चीज कुछ लिख ही नहीं सकता संसार में क्योंकि जो भी होगा उतनी धातु है उतनी प्रत्यय है उतनी शब्द है संस्कृत भाषा में इसलिए उच्चार्यमाण जो वाक्य है उसकी सदृश वाक्य ज्ञान की निरपेक्षता होना कर्तव्य है सापेक्ष हो जाए तो अनुवाद है उच्चार्य जो वाक्य जैसे कालिदास ने एक श्लोक बनाया वो जो श्लोक बना रहा है वह श्लोक बनाने में तदृश वाक्य कहीं अन्य नहीं होना चाहिए एक किसी और ने वो श्लोक बना दिया हो फिर कालिदास करतृत्व नहीं माना जाएगा कालिदास हैं कहीं ब्रह्मसूत्र का कर्तृत्व नहीं है क्योंकि हमारे उच्चार्य वाक्य है उस उच्चार्य वाक्य के सदृश वाक्य अन्य मान तो है, है उसका कोटिंग कर रहे हैं केवल हम उद्धरण कर रहे हैं कर्तृत्व नहीं किया हम ये नहीं कहता हम वो श्लोक हमने बनाया वो आसान से जीनेता है मैंने बनाया ऐसे नहीं कह सकते है ना असल कर्तृत्व क्या है जन निरपेक्ष आपने एक वाक्य लिखा वह वाक्य किसी और ने कभी कहीं बोला ना हो लिखा ना हो वो उसको कहीं उस वाक्य कर्तरत्व आप में है नहीं तो उसका नकली तो हुआ दूसरे का नकल किया आपने। अलिया नहीं? नकल में थोड़े अक्ल लगा दिए कहा लगाना है कहा नहीं नकल करना है सोच समझ के नकल किया ये आपकी कुशलता है नकल करने की इसलिए कहते हैं उच्चार्य वाक्य के सदृश वाक निरपेक्ष तत्र में के मामले स्वीकार करते हैं स्वतंत्र पुरुष तो साध्य विकलत्व और दूसरा पक्ष क्या था उस विचार में से अथवा तो स्वरिचित वेदाध्यन स्वरिचित कोई स्वतंत्र व्यक्ति के अंदर रचित वेदाध्यन ऐसा क्ष बनाना चाहते थे वो भी नहीं हो सकता कि स्वतंत्र उसने तो बना ही लिया कोई परंपरा समझ नहीं रहा उसका तो ये उस पक्ष में नहीं रहेगा साध्य पक्ष बेचारा ज्यादा बाधित दोष हो जाता है इसलिए कहता वो भी नहीं ना और पक्ष को स्वीकार करोगे तो तो तो उभयवादी उभयवादी सम्मत सम्मत कोई पक्ष का स्वरूप को स्वीकार करते हैं है वो तो वहां इसका मतलब हमारे मत में भी सिद्ध है तो उभय मत स्वीकृति में क्या हो जाता है वहां साध्य सिद्ध साधता दोष हो जाएगा और अंतिम पक्ष जो लिया इन तीनों से विलक्षण तो कहते वो कोटि में तो आश्रय से दोष होगा क्योंकि तादर्श अध्ययन वेदाध्ययन संसार में प्रसिद्ध ही नहीं है या तो गुरु गुरुमुख अध्ययन पूरक अध्ययन रूपा वेदाध्ययन है नंबर वन अथवा स्वतंत्र पूरक कोई बनाया हुआ वेद का अध्ययन जैसे शांतिपुंज वाले राम शर्मा जहां पर अलग वेद बना दिया तो अलग वेद अध्ययन स्वतंत्र वो वेद तो वेद नहीं मानते उन्होंने बनाया तो है चारों बना दिया उन्होंने अपने हिसाब से तो वो भी पक्ष ठीक नहीं है खंडन हो गया और तीसरा कि पार पर पर क्या नहीं का बता दिया। और तीसरा तो शायद दोष दे दिया इसके चौथा प्रकार का वेदाध्यन नाम की कल्पना भी करोगे वह लोक प्रसिद्ध ही नहीं अतएव न शादी उस पक्ष में रहेगा न हित उस पक्ष में रहेगा दोष हो जाता है अतः चारों पक्ष पक्ष खंडन हो गया। अर्थात तुम्हारे अनुमान का ही गलत समर्थन में कहा यदि आप गुरु पूर्वक सिद्ध करना चाहोग अध्ययन हेतु से महाभारत आदि भी फिर अनादिंग पौरुष हो जाएगा ज्ञात कर्तृत्व में भी सकते हैं। क्या उन्होंने दिया भारता भारता एवं में भी की जा सकती है जा सकता है। उनका संपूर्ण जो महाभारत का अध्ययन है वो कैसा है वो भी अपौरुष है क्यों गुरुपूर्वक ही वो भी होता है गुरु अध्ययन पूर्वक महाभारतन का ही तो बना दिया सांप्रत अध्ययन आजकल के अध्ययन के समान ऐसे सारे ग्रंथों का अपौरुष बना सकते दिक्त हो जाएगा जिससे करता हमें मालूम है उसको भी अपौरुष सिद्ध कर सकते स्थिति हो जाएगी इसलिए अनुमान बिल्कुल मीमांसों ने जो किया उचित नहीं है सिद्ध हुआ है नहीं। एक और अनुमान करते हैं मीमांसक वेदो अप्रदाय अविच्छेद सदी असमर्माण कर्त हेतु मात्र ने दे दिया मूल में कैसा क्या हेतु है, तो है तत्संप्रदाय अविच्छेदी अस्मरियमाण करता उसके के बारे में कोई जानता ही नहीं है कौन सा कर्ता कोई कहीं लिखा हुआ नहीं नहीं है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं पहले जमाने में लोग शंकराचार्य पर बैठे विशेष लोग जो पद में बैठा महात्मा लोग होते वो क्या करते थे श्लोकों को बना दिया सूत्रों को बना डाला और लिखा ही नहीं नाम आवाज सब क्या छापते हैं आदि शंकराचार्य को रचित छाप देते हैं सब उनका बनाया हुआ नहीं भाषा देखने से मालूम होता है आदि शंकराचार्य का नहीं।, नहीं।, नहीं है और देवी क्षमापण स्त्रोत रेखा है उसे पहले छापते थे आदि शंकराचार्य लोगों ने ध्यान दिया छापने वालों को भाई तुम गलत छाप रहे हो कि इसमें लिखा है अधिकम अपनी पंचाशीति वर्ष मैंने पचासी साल उम्र मेरा बीत गया इस बुढ़ापे में तुम्हारी पूजा नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए कहा है उसने क्या शंकराचार्य की उम्र 50 थी बत्तीस उम्र में गए ये कहा जाता है तो फिर यहाँ 50 बोल रहे हैं आयु इससे स्पष्ट है कि ये सूत्र को बनाने वाला आदि शंकराचार्य नहीं कोई दूसरा होगा जो पंद्रह बैठा होगा शंकराचार्य पद पर और पचास उम्र का बुढा होने के बाद वो लिख रहे हैं भाई अब मैं देवी का पूजा पाठ नहीं कर पा रहा हूँ इस कई जगह प्रमाण मिल जाता है आदि का नहीं उसी प्रकार यहाँ पर भी कर्त्य कर्तक स्मरण न होने से हम लोग कुछ भी नाम बोल सकते हैं कहेंगे या देखेंगे बहुत सारे ग्रंथ हैं उनके ना समय का पता है ना लेखक का पता है अब क्या करेंगे अब वो उसी के नाम पर उनका नाम रख दिया ग्रंथ के नाम पर ही अब क्या पता उनका क्या नाम था चित्सुखी लिखा है इस खोज पता चला उनका नाम नाम भी जानते लोग लेकिन ऐसा होकर कई ग्रंथ इस तरह के हैं इसलिए यह अनुमान भी ठीक नहीं है तत् सम्प्रदाय अविच्छेद सदी अस्मरिमाण कर्तृग पाथो आपने दिया इसमें अस्मरिमाण कर्तगत्त का अर्थ क्या या हमारे द्वारा स्मरण नहीं किया गया है आपके द्वारा स्मरण नहीं किया गया है कर्ता कौन है करके या कोई जानता नहीं है या आम आदमी नहीं जानते हुए करता कौन है किसको हम बता देंगे, कौन है हो कोई नहीं जानता ऐसा ठेका नहीं लेना नहीं जानता चलो तो अनपढ़ कहा जानेगा वेद का से चार विकल्प उठा करके जवाब दे रहे देखे तो मम तवा कश्य साधारण अपने को ले लिया क्या मैं नहीं जानता हूं कि वेद कर्ता कौन है यह तव आप लोग उस कर्ता को नहीं जानते हैं यह कई भी नहीं जानते कहना चाहते हो यह साधारण्यन वाह ये आम आदमी नहीं जानते कहना चाहते प्रथम तृतीय चतुर्थेशो असिधि प्रथम तृतीय और चतुर्थ द्वितीय को छोड़ के बाकी तीनों के खंडन कर दिया वह असिधि दोष है क्योंकि तस्मातरो तस्मात ये चंदास तस्मात अजात में इसलिए कहीं भी कर्तव का स्मरण नहीं है ऐसे मत कहो अस्मरमाण कर उपनिषद वेदों में ही उसके कर्तृत्व का कथन किया गया है आते प्रथम तृतीय चतुर्थ पक्ष उड़ गया एक की सर खत्म हो गए कोई नहीं जानता ऐसे नहीं कहना वेदों में ही लिखा है वेदों के कर्ता कौन है और तव, नहीं, पहले तो, विचार हो गया ना ममा यश कस्य साधारण प्रथम तृतीय चतुर्थ इन तीनों को ले लिया था इन तीनों में आ गया वैशेषिक मामा वैशेषिक हो गया यश कश्य विशिष्ट पुरुष हो गया नाम जनता हो गया इन तीनों का खंडन कर दिया सीधी दोष से क्योंकि इन तीनों के दृष्टिकोण में ये नहीं कहा जा सकता आप नहीं कह सकेंगे कि जब असमरिमाण कर्तृकत्व है बल्कि स्मरिमान कर्तृकत्व ही माना जा रहा है और रही तब आप मीमांसकों को स्मरमाण कर्तृत्व ज्ञान नहीं है तो तब कहते हैं ये भी नहीं कह सकते उस दृष्टिकोण में व्यविचार हो जाएगा वे विचार है सो क्योंकि अस्मरिमाण कर्तृकत्व बहुत सारे वस्तु में चला जाता संप्रदाय सदी कुआ में भी है गांव में एक कुआ बहुत बड़ा है वो कुआ किसने बनाया किसी मालूम नहीं और सब कहते हो उस जमाने से उस जमाने से उस, जमाने से, उस जमाने से अनाधिकार से है वो पता नहीं कब किसने क्या बनाया कैसे बनाया क्या हुआ तो वो जो कुआ है वो भी क्या है तब संप्रदाय अविच्छेद सदी कर थे तो उसमें में चला इसलिए कहते हैं कि भाई जो जीर्ण जीर्णापीप तड़ाग मंदिर इत्यादियों में विचार हो जाएगा अतएव इसीलिए हमारे अनुमान ही ठीक है, है बीच का पंक्ति लोप है अत मध्य माने डैश डैश डैश डैश सिद्ध साधन अकार चौपाधि ऐसे बीच की एक पंक्ति मूल ग्रंथों में मिलाई नहीं इनको छापने वालों ने जहां जहां से भी इसके मूल ग्रंथ मंगाया होगा उनमें इतना हिस्सा था ही नहीं समझना पड़ेगा आते ममान का दोषाह मेरे अनुमान में कोई दोष आप नहीं दे सकते वेद पौरुष है ये सिद्ध हो गया अरे नहीं मानते हो आपके अनुमान में सिद्ध साधन का दोष और अकारित्व उपाधि भी आ जाएगा अकारित जा है उपादी हो जाएगा कि जो है, वो नित्य मानना पड़ेगा नित्य है अकारी मानना पड़ेगा लेकिन वेदोच्चारण तो कार्य है शब्द को उच्चारण कर रहे हैं ना हम तो कार्य है इसीलिए तो उसके अंदर विद्यमान है आप जो है अकारित उपाधि हो जाएगा इस तरह से वेद की के अपौन करके वेद को पौरुष सिद्ध कर दिया ईश्वर सिद्ध के, के द्वारा विरचित होने से सर्व वेदम सर्व वाक्यम वेद वाक्यम प्रमाणम साबित हुआ संपूर्ण वेद का प्रत्येक वाक्य प्रमाण क्यों ईश्वर प्रोक्त आप तो उपमान प्रमाण उपमान प्रमाण से अनुमान अंतर्भाव उपमान प्रमाण को अनुमान में अंतर्भाव किया जाएगा उपमान हम तो मदिया गौर अन सदृश रीति उपमान का ज्ञान कैसे होता है मदिया गौ मेरी जो गाय है किसके सदृश है दिख रहा है नील गाय नील गाय जो होता है ना नील गाय के सदृश बोल दिया नील गाय कैसे पैदा हुआ था पहली बार घोड़े का संबंध से घोड़े का संबंध गाय से हो गया जो पैदा हो वो नील गाय, वो उसको देख रहा है और कह रहा है ये जो पिंड दिख रहा है मेरे को आनेन इसके सद्रिश है। आगे आगे अब ये हम अनुमान में अंतर्भाव कर देंगे गो सदृश गवय आलोक्य तो हनुमान गो सदृश गवय को दर्शन करता हुआ देखता हो यह आदमी वास्तव में अनुमान ही कर रहा है उपमिति ज्ञान और उसके लिए उपमान प्रमाण नाम अलग मानने की जरूरत नहीं है ये कर। क्यों पूर्वम गवि क्योंकि आप उपमिति करोगे उपमान प्रमाण के द्वारा उससे पहले ही हम अनुमान कर देंगे क्या अनुमान कर देंगे गवि गवेश गांव में गवे की सादा का हम अनुमान कर देंगे कैसे अनुगत धर्म से गवय वर्तमान से प्रत्यक्ष कि में जो अनुगत धर्म है गांव में जो अनुगत धर्म है वो गवई में भी विद्यमान होता हुआ सामने जंगल में खड़ा हुआ आदमी को दिखाई दे रहा है देखने में चेहरा उसका हुँ? सारा शरीर गाय का जैसे चल पीठ मात्र ना वो घोड़े के जैसे होता है पीठ बराबर फ्लैट होता है और भागता है जब तब पता लगता है गाय नहीं घोड़ा जैसा घोड़ा भी नहीं है गाय भी नहीं घोड़ा जैसा मानना पड़ेगा इतना तेज भागता है कई बार अधिकतर इस मौसम में ठंडी के मौसम में आएंगे जब थोड़ा और गेहूँ बड़ा हो जाएगा ना तब आएंगे सब झुंड की झुंड खबर मिल जाता है जो तैयार हो रहा है खाओ <laughs> जो भी आ जाएंगे उनको कोई नहीं रोक सकते जब सोते रहेंगे तब आ जाएंगे उन्हें मालूम हो जाते हैं हैं। सो रहे हैं। है। आ, कुछ भी करेगा उन्हें पता है वो इतने बुद्धिमान है परसों में पता नहीं विलक्षण बुद्धियाँ बहुत विलक्षण देखा है तुरंत आ जाएंगे इतनी वो घूमते रहते हैं बॉर्डर में जंगल और गाँव के बॉर्डर में उनको आभास हो जाता है ये जो चौकीदार सो रहा है इस खेती में कुछ हो वहां नहीं जाना इधर नहीं जाना जहाँ लोग जगे रहेंगे खड़े रहेंगे वहां नहीं जाएंगे वो जहाँ आदमी सो रहा होगा वही आएगा वो ये विश्चण होता है बुद्धि को कैसे भगवान ने उनको सिद्धि रखा है वो जान लेते और जहां जब गए वो जो मेन आदमी उसका होता है वो पहले आ जाता है और खा लेता है और खा पी करके एक हल्के से स्वर्ग आवाज देता है सब आ जाते सूर्य झुंड जो सब खाते रहेंगे वही उचर खड़ा होकर देखते रहेगा जो चौकीदार है उसको देखते रहेगा जग रहा है कि नहीं थोड़ा भी तो तुरंत ऐसा आवाज देता है सब भाग जाते हैं सब जाते। और सब भागने उसका पीछे पीछे भागेगा इतना उनकी आपस में जो संगठन है और कमाल का व्यवहार है कोई नहीं पालता सब भगवान ही पालते उसको <laughs> अनुगत धर्म से गर्तमान प्रत्यक्ष ग्रहणारत विशेषण और मानांतर से जो गृहित है वो, वो स्मृत है वो विशेषण रूप में ग्रहण भी हो सकता है क्योंकि स्वयं सभी लोग मानते हैं अलौकिक ज्ञान लक्षण सनिकर्ष अलौकिक सनिकर्ष ज्ञान लक्षण सनिकर्ष कहीं से सुगंध आ गया आप क्या कहेंगे तुरंत हो कहीं इधर आसपास में चंदन है ये सुगंध से मालूम हो रहा है कहीं चंदन है तो कैसे मालूम होगा वो उपरीत भाग इसके मानस प्रत्यक्ष कर लिया आपने अलौकिक सुगंध के माध्यम से चंदन की कल्पना या लकड़ी देखा चंदन सदृश लकड़ी भी हो वहां पर लकड़ी को देख के आप कहेंगे सुगंधित वाला जरूर होगा सुगंध से चंदन का अनुमान या लकड़ी देख कर भी उससे सुगंध का अनुमान वो कैसे होता है वो अलौकिक कि पहले का संस्कार आपके पास है वो संस्कारों के द्वारा वर्तमान सुगंध या लकड़ी के आधार पर आप पूरे अनुमान कर लेते हैं उस होते हैं उपनीत भा मानांतर से उपनीत है प्रमाणांतर से प्राप्त है स्मृत है विशेषण रूप में अनुभव में हो जाता है यह बात सबको मानना पड़ता है क्षणा सुरभित चंद्र समाष के, के द्वारा दिया। जब द्वारा हमने धर्म को ग्रहण कर लिया, गौ धर्मों को इस गवय में हमने देख लिया तो गौ सादृशता स्मृति में आ जाएगी कहेगा कि गवी गए सादृश इस अपनी गाय में गवे के हिसाब ग्रहण कर लेगा या गवे में गौ की हिसाब से ग्रहण कर लेगा अनुमान अपने अपने आधार पर आगे कहेंगे अनुमान करने की प्रक्रिया किसको किसमें विशेषण विशेष भाव बनाओगे आदमी स्वतंत्र होता है दो चीज देखा उन दोनों के पर विशेषण विशेष भाव है तो कहानी में आपकी मर्जी होती कैसा बोलोगे घटाभावत भूतड़म घटाभावत भूतड़म तो घटाभाव क्या तो है विशेषण, भूतल विशेष है और उल्टा कर सकते हैं भूतल घटाभाव सकता हूँ तो भूतल क्या हो गया विशेषण, विशेषाव विशेष हो गया। बोलने वाले के अधीन विवक्षा वक्ता के अधीन हो जाता है इसलिए यहां पर भी उसी प्रकार से अब एक पंक्ति यहां गलती से टपक गया है लगता है कि अथवा अथवा मदिया गह अने सदृशी स्व दृश्य ने तद अवच्छेदत्ता भा, ये पंक्ति वैशेषिक दर्शन वैशेषिक कारण का अपना नहीं है वादी बागेश्वर जी का नहीं है यह पंक्ति है वल्लभाचार्य जी का है वल्लभाचार्य जी न्याय लीलावती नामक ग्रंथ का रचयिता उनकी जो अनुमान था वो अनुमान को किसी ने मान लो कभी पढ़ते वक्त उसमें टिप्पण बना ली थी और टिप्पण को किसी मूल में घुसा दिया क्योंकि इसके अगला जो पंक्ति है ना अन्य था वो पूर्व से संबंध है बीच में कहा से गया बेमतलब असंबद्ध बीच में अथवा असंबद हमें भी अनुमान इष्ट है लेकिन वादी वाक्यश्वर चरण के पंक्ति नहीं है मरिया गौह पक्ष अनेक सदृशी साध्य स्वसाद नवच्छेद गौ के सादृशता के द्वारा इसका अवच्छेद होने के नाते जैसे भाई बहन ऐसे दृष्टान बना दिया, गया भ्रातृगी वन्य था गवै सादृश्य भी अग्रहण प्रसंगात नहीं तो गवई का सादृश्य भी आपकी पमिति के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकेगा क्यों प्रत्यक्षता, तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है गवे की सादृश्यता गौ में ग्रहण करना कठिन है गवे के सामने दिख रहा है उसकी कहां से गौ तो नहीं दिख रहा है ना करने के लिए या तो दोनों पिंड सामने होने चाहिए सदृश यह है बोल देंगे या एक स्मृति का विषय बनना चाहिए और जो स्मृति का विषय है उसकी सादृश्यता सामने और वस्तु में दिखी जा सकती है न कि सामने वाला स्मृति पदार्थ में से गौ का सादृश्यता गवई में ग्रहण किया जाएगा न कि गवई का गौ में उल्टा नहीं होगा तो सामने कर रहा है उसके साथ सा गौ में ग्रहण करके कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता किंतु हम गवे क्या नहीं जानते थे गौ के साथ सा गवे में ग्रहण करके उसको जान रहे हैं से गौ के साथ सदस्य सा गवे में ग्रहण करना ज्यादा उत्तम है एक रहता गवे सा का जो आप ग्रहण करते हो वह भी ग्रहण प्रसंगात क्यों क्योंकि गवे से प्रत्यक्ष तो गयी रहा है प्रत्यक्ष है तदनु विशेषण और जो लोग ये मान रहे हैं कि गवे पर पिंड सामने मुझे प्रत्यक्ष हो रहा है उस स्थिति में विशेषण विशेष भाव विशेषण विशेष भाव से कामचार कामचार ने वक्त दर्शन कामचार चार क्या होता है वक्ता के अधीन है इसलिए वह सादृश्य अवच्छिन्न गे वैशिषकों का अनुमान क्या है दिखा रहे देखिए नीचे पहला पैराग्राफ का अंतिम दो पंक्ति प्रकृति में मदिया ग एक निष्ठ सादृश्य प्रतियोगिता ष्ट सादृश्य प्रतियोगिता ऐसा अनुमान हो जाता है तो विशेषण विशेष भाव के बारे में लिखे जाएगा वो सा दृश्य ऐसा भी कह सकते हैं या सा गौहू ऐसे भी कह सकते हैं सादृश्यता को विशेषम बना लो सदृशी ही गौह गो अथवा गोहो सादृशम दोनों तरीके से हो सकते हैं सादृशम प्रथमान बना लो विशेष हो जाएगा वहां विशेषण विशेष भाव में अपनी मर्जी होती है आप किसको कैसे कहोगे आप संज्ञा संजीव संबंध का बोध उपमान का फल है ये कौन कहता है नहीं जो उपमान प्रमाण को मानने वाले कहते हैं संज्ञा और संजीव के संबंध का बोध होना ही उपमान प्रमाण का फल है कहते हैं वो फल हम मान से भी निकाल सकते हैं उसका निराकरण करने के लिए वाक्य मात्र या अनुमान से उक्त बोध का संपादन किया जाता है देखिए कैसे कर रहे हैं संज्ञा संजीव संबंधक स्विग्ध न्याय संपादित व्यक्ति ही पश्चात निश्चित वाक्य इति। संज्ञा क्या, क्या गवय और उसका संजी जो गव्य रूप पदार्थ इन दोनों के वाच्यवाचक भाव रूप जो, जो संबंध का बोध है प्राप्त करने वाला व्यक्ति गवे शब्द का प्रयोग सुनकर संशय हो जाता है जो व्यक्ति संज्ञा संजी को संबंध बोध को ग्रहण कर रहा है वो तो कैसे था पहले पहले उसने गवे शब्द सुना सुनने से उसको मालूम नहीं था तो गवे क्या चीज है कि मन में संशय होता है कि भाई गवै क्या चीज हो सकती है किससे पूछा उन्होंने कहा वो सदृश जो गाय के सदृश हो उसका नाम गवे ये सुना हो गया बाढ़ खत्म चला गया उसके बाद किसी दिन वो जंगल गया तो वहां उसको एक पिंड दिखाई दिया जो कि गौ का सदृश था तब तो अनुमान कर लेता है ओहो गौ की सा होने से यही पिंड का नाम गवय है तो गवय पद की वाच्यता उस गवे रूपी पदार्थ में ग्रहण कर लेता है वे करे पहले क्या हुआ संशय होता गवय पद का अर्थ क्या है ये है जब स्वयं को संशय हो गया गवे पद का प्रयोग सुनकर संशयाल व्यक्ति ने कहा भाई ये क्या हो सकता है तब न्याय संपादित व्यक्ति किसी युक्ति से अथवा अनुभव से ज्ञात किसी पुरुष को पकड़ा और उससे पूछा क्या है ये उसने बताया गो सदृशम इतना ही बोला पश्चात निश्चित वाक्यार्थ हम अवबुद्यक्ति क्या करता है प्रे का क्या अर्थ है संशय दूर करने के लिए किसी विशेष अभिज्ञ पुरुषों से पूछता है तो उन्होंने कहा गवे के बारे में गवे कैसा होता है तो जानकर व्यक्ति ने उत्तर दिया उसको गो सदृश होता है उस समय उस वाक्य का उसको भले पूर्णतया समझ में नहीं आता क्योंकि जब जंगल चला जाता है वहां गवे पिंड को देखता है तब तो उस वाक्य अर्थ को समझ में आ गया गो सदृश वो समझ में आ जाता है गो सदृश तो हो इस वाक्य का अर्थ तभी न ज्ञान होगा उसको जब जंगल में पिंड को देखेगा उसे भले तो नहीं होगा सादृश्य मात्र से गवय पद वाच लेकिन विचार होता है गवय पद का वाचार्थ क्या है वाच्य सादृश्य मात्र है? या गवयतु जाति क्या लेना है कि उसने सुनना तो इतना इतना गो सदृश गवय इतने वाक्य सुनो जंगल पिंड को देखा उसको समझ में आ यही गवय है अब उस गवय को गो सदृश शब्द का वाच्य अर्थ मानेंगे अरे गवय पद का वाच्य अर्थ क्या है गो सदृशत्व अथवा गवयित क्या लेना यह शंका है गवित्व होना चाहिए कराने में सहयोगी कारण था। इन गय पद वाच्य अप्रतीत गुण न अव्यवहार प्रसंग पर्यालोचन या निर्निमित प्रश्न अनुगुण्य चिंत्यमान्य कथक असंभव सादृश से उपलक्षणत्व निर्णीते तदेव वाक्यम गव से गवयित तो निमित्त तम तो क्या होगा अप्रतीत गुनाम अव्यवहार प्रसंग पर्यालोचनी क्योंकि तो जब आप ये समझ लेते हैं कि कोई भी विद्वान संदिग्ध वैदिक वाक्य का अर्थ तुरंत समझ में उसको नहीं भी आता हो वो क्या करता है वो अन्य प्रसंगों में वाक्यार्थ जब सुनते रहता है तब तो यह जो शब्द जिस शब्द की कारण अर्थ मालूम नहीं हुआ अन्य पुरुष की व्याख्या हो जाए तो उस अर्थ वहां जो ग्रहण करेगा उसके आधार पर पुरुष वाक्यार्थ को भी वो ग्रहण कर लेता है जो पहले संशयग्रस्त था या अर्थ तक ग्रहित नहीं था वो तब जाकर पूर्ण हो जाता है अनेक तरीका है उसको निर्णय करने का भी मानसा न्याय को ले सकते हैं या ब्रह्मसूत्र में जो न्याय दिया गया है हर एक अधिकरण में उन न्यायों के आधार पर भी निर्णय हो जाता है वेद के अर्थ निर्णय करने तो के करेंगे तो प्रषदों के संशय हुआ पदार्थ संशय हुआ तो ब्रह्म सूत्र कर्म कांड संबंधी वाक्यों के अर्थ में संशय हुआ भी मांसा दर्शनिषद वाक्यों के संशय निवारण करने ब्रह्मसूत्र है वेदार्थ निर्णय करने के लिए हुआ ना इसका मतलब पूर्व में और उत्तर में उसी परिहा भी आदमी कर लेगा इसलिए कहते हैं कि निर्णय होता है इसलिए न्याय संपादित व्यक्ति विशेषण दे रहे जानकर उसके बाद गो सह गा बने प्रवृत्तिवित शक्यतावच्छेद गौ पद का शक्यता क्या है गोत्तम गो हो गया पद उसके तरफ बोध वस्तु बाहर में है हाथ पैर वाला पिंड वाला लंबा चौड़ा वो क्या कहेंगे हम उसको शक्य शक्य पदम है वो है है ना शक्ति शक्ति एक एक शक्त है। पद होता है, शक्त, युक्त। पर से युक्त बोध जो बाहि पिंड है हम क्या कहेंगे शक्य उस शक्य का अवच्छेद क्या है हमेशा उसका जाति बोध वाली ही होता है जब गो बूता शक्ति हो गया वो पिंड उसका अवच्छेद हो गया क्या शक्ति गोत्म तवे पूछ रहे हम गवे पद का बूता शक्ति किसमें निहित है गवे में या गो तो पूर्व पक्षी कहेगा सादृशता के आदर मुझे गवे क्या मालूम हुआ है इस सादृशता को ही गवे पद का शक्ति माननी चाहिए तो से दानी कहीं नहीं, नहीं। गय तो जाति को ही मानना पड़ेगा सादृशता को नहीं कैसे बोल रहे हैं कोई समझा देखो को। सादृश मात्र पद सादृश मात्र को पद का गये प्रवृत्ति निमित्त मानने पर शब्दावेदक मानने पर अप्रतित गु नाम अप्रतित गु जिन गौं का प्रतिथि हुई नहीं है क्योंकि गौ की प्रति न होने पर गौ साह की नहीं हो सकती ना जब गौ की प्रती न हो जिसको उसे गौ के साथ ग्रहण कर पाएगा गौ के साथ वो ग्रहण नहीं कर सकता जिसको गौ की प्रती नहीं है वो गौ के सादृशता भी ग्रहण नहीं कर सकता अप्रत गुनाम अव्यवहार प्रसंग पर्यालोचनीय प्रत उसकी प्रती के बिना पद प्रयोग भी संभव नहीं रह जाएगा पद ही नहीं हो पाएगा निर्निमित्त प्रश्न आना अनुगुण्य चिंतमान आप ती संतुल अनुभूति के बिना आपसे आपने पूछा को गवय क्या चीज है इस प्रश्न के उत्तर क्या दिया गो सदृश गवय कहा ना क्योंकि प्रश्नानुगुण नहीं रह जाएगा प्रश्न के अनुरूप नहीं माना जा सकेगा इसे निर्निमित्त प्रश्न अनुगुण न होना अनुगुण्य चिंत्य मान आपत, निर्निमित्त प्रश्न अनुगुण्य चिंत्य मान आपत वाक्य। आपतस्य ऐसे जो प्राप्त वाक्यर्थ को लेकर के कि गोसादृश पद को तो को पलक्षक मानना होगा गोसादृश वाक्य जो है गवैत पद का शक्ति को नहीं बता रहा केवल गवय पद के वाचार्थ को उपलक्षित करता है ये मानना चाहिए गिंतमाना आप तथकत्व असंभाव आप पुरुष हो वह अन्य कथन कैसे कर देगा अनाप पुरुष जो होता है ठग वो चाहते आप पूछे कुछ जवाब कुछ और उल्टा दीजिएगा दे जो आप पुरुष है जो आपने पूछा उसका सही सही जवाब देगा ना इसे कहते हैं अन्यथा तो इस क्या आप तथकत्व असंभावन सा उपलक्षक होगा ऐसा निर्णय होने पर तदेव वाक्य जो वाक्य कौन सा गो सदृशो बोला था पुरुद वह वाक्य गवय पद का गव्य को निमित्त बोध करा देता है इसे कोई संशय नहीं है अतः गवय शब्द है गवयत्व गवय शब्द कैसा है गवयत्व का वाचक है का क्यों असति वृत् अभियुक्त ही प्रयुज्यमान पद गो गोशब्दान दिया अनुमान है गवय शब्द कैसा है गवयत्व का वाचक है क्यों असति वृत्यंत्र क्योंकि किसी अन्य वृत्ति में अन्य अर्थों में यह नहीं विद्यमान है और अभियुक्त ही अभियुक्तों के, के द्वारा ज्ञानी पुरुषों के द्वारा विद्वानों के द्वारा निमित्तिक पद है किसी निमित्त को लेकर प्रवृत्त हुआ पद है वो जैसा गोत्व का बोध कराने में गो शब्द प्रवृत्त होता है उसी प्रकार से गवयत्व का बोध कराने के लिए गवय शब्द का प्रयोग होता है अरे साधुशता गय पद का वाचार नहीं है किंतु गय तो पद का वाचार बनना चाहिए इसी हुआ